धन्यवाद ध्यान दे के जान Thank you. That Samadhi Kathah, Nam'am Thakkaram Masehi अब र अ निवेदन केगे अपि भावे मन्त्र के आधार मानव का जीवन ऐश्वर्य पल् को धन को, ज्ञानो को, बोध को को, बढ़ाओ. और पठा औरवन्तो विश्रम इससे पता चला, च बनाओ, और बना धी जन्तु विश्रमो बा तीसी बा अपद्धनन्त पूरे विचार अशुभ विचार शुभ कार्य पूरीतियां और पूरीतियों को करने वाले लोगों को अपघन है दूर सुखा Boom. <laughs> मंत्र को देखो और सुनो वेद मंत्रों को अच्छे प्रकार से विचार करके मंथन करके पूरा प्रकाश ध्यान रखते हैं प्रकर के अनुसार जब उनको अच्छे प्रकार से समझते हैं समझाते हैं तो वेद मंत्र समझ में आते हैं रुचि होती है वेदों में कुछ विद्याएं हैं ऐसा आभास्य वेदों में कुछ विद्याएं है मानव जीवन के कल्याण के तत्व हैं ये व्यक्ति के मन में बुद्धि में नहीं होता परिज्ञात नहीं होता व्यक्ति मानने के लिए नहीं होता वाला इच्छा वाला उनको है। ईश्वर का वर्णन करते समय उसका स्वरूप बताते समय व्यक्ति को दो प्रकार से जो है व्याख्या करनी होती है एक उसके अंदर जो गुण है जो रूप है जो दूश्म विशेषताएं हैं उनके माध्यम से इसल का वर्णन होता है व्याख्या होती है एक उन गुणों के माध्यम से इसकी व्याख्या होती है जो गुरुपूर्ण में नहीं क्या आवश्यकता पड़ी थी जो गुण नहीं है उन पुण्य की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता थी यदि ऐसी व्याख्या नहीं की जाती है तो वो दोष जिस चीज में होते हैं उस वस्तु को मैं ईश्वर मान लेता हूं कुछ समझमार नहीं, नहीं आया कुछ नहीं आया कुछ लोग पैसे देख लेने से ठीक है ना आपको ये प्रशिक्षण की चीज है तो सिखाने में यही शैली अपनानी पड़ती है इसकी व्यक्ति का आकर्षण व्यक्ति की चिद्धि व्यक्ति कैसे सोचता है वो ठीक नहीं सोचता व्यक्ति कैसे सोचना चाहिए उसको सिखाओ तो बात को तो पकड़ेगा नहीं सुनते रहो क्या कहा मैंने यदि ईश्वर के अंदर जो गुण नहीं है गुण को लेकर ईश्वर को मैं बताया जाए तो क्या होगा जो ईश्वर नहीं है को लोग ईश्वर मान लेंगे आज करोड़ लोग एक तो करें तो क्या है? नहीं करते करते क्या और कितना ही समझाए वो किसी की सुनने के लिए हो पत्थर की लगे हो गए ठीक ईश्वर को समझाने वाले गोर नास्तिक माना इसलिए आवश्यक है कि ईश्वर केन्द्र जो गुण है विशेषता उपख्यावश्यक है से कि ईश्वर गुण न उप माध्यम ईश्वर बतायाम सी कामना रते अन्य आवश्यकता अथवा नसा व्यक्तिखा सुना इतिहास मे गुरु आजे कामनाएं ना होती हो अर्थात अपनी आवश्यकता की पूर्ति की इच्छा में हो ऐसा व्यक्ति है कोई नहीं पर एक व्यक्ति ऐसा है ईश्वर इसलिए यह बताना पड़ा जो कामना वाला है अपनी इच्छा रखता है वो ईश्वर नहीं है काम अच्छा ये बताओ पुराने साधक तो प्राय जानते हैं समझते हैं सुनते हैं कुछ नए साधकों पर ही ध्यान देना क्या ईश्वर में कामना है कोई इच्छा है कोई ईश्वर में अधिकतर नए साधक हो हैं। मेरी माती राजेंद्र जी ईश्वर में अच्छा क्या अराणि साग का समातु समन्वय इसकी सङ्गति ये है कि ईश्वर न अपनी इच्छा पूर्ति की अपनी कमियों को पूरा करने की ईश्वर मैं कामना नहीं है जीव आत्माओं को सुख देने की मोक्ष में पहुंचाने की उनको विद्वान बनाने की उनको ऊंचा उठाने की ये कामना ईश्वर में है यदि ये, ये कामना न होती तो स्तृत्ति की घटना नहीं होती अनेक महान विक न होने वाला न्याय कार्य आदि एक शब्द के अनेक आप अमृता इसके लिए अनेक च होते हैं तो एक को याद कर ले कम से कम जो कभी भी नहीं मरता कभी मौत को प्राप्त नहीं होता अमृत और जो सबसे उत्तम है वह अमृत है उत्तम का नाम भी अमृत गऊ का दूध अमृत आयुर्वेद में आया वो मर का दो है पर उत्तम है वहां पर अमृत है कहा गया उत्तम स्वयं गुरु ईश्वर की अभिव्यक्ति उत्पत्ति कभी नहीं होती स्वयं है जीवात्मा यह व्यक्ति उत्पन्न कभी नहीं होता शरीर से वियोग होने का नाम मृत्यु और संयोग होने का नाम जन्म है इसी का नाम जन्म और मृत्यु है यह दिपि स्वभाव से जीवात्मा न उज्पन्न होता न मृत्यु को प्राप्त होता ये दिपि इतना व्यक्तिवधि और मृत्यु वाला है और जन्म वाला कहा जाता है परमात्मा पर का शरीर के साथ आपके जन्म होना मृत्यु होना यह भी जन्म वर्ण ईश्वर का नहीं है गाजर मूली पूरे पूरी उत्पन्न होती है शरीर हमारा पूरा उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है मैं तो ईश्वर की ये जन्म मृत्यु होते और वे जीवात्मा वाले जन्म मृत्यु होते इसलिए स्वयं हूं रसे तृप्त रस शब्द का थे आनंद सुख रस शब्द का प्रयोग करते हैं रसगुल्ले का रस आम का रस आदि का रस ये लोगों में बड़ा अच्छा लगता है सुख है इसी प्रकार से ये बात तो उन शुद्धों से समझाई जाएगी ईश्वर में रस है पर लौकिक रस क्षणिक जो मिश्रित है ऐसा रस ईश्वर में नहीं है दोनों में अंतर ये है ये रस नित्य आनंद जीवात्मा में नहीं रस की गवेशा खोज करता है जीवादी एक चोटी तक का जोर लगाता है इसको रस प्राप्ति की कामना है रसे तृप्त ईश्वर रस से परिपूर्ण है तृप्त है इसको कोई उसके अंदर में बनता है रस है वही स रसम ही आयम लब वा आनंदी बह ही उपनिषद का रस है वै सौ ते क्या सम क्या रस है वै स का समी भरूप हि रस रसौ रसा रसम रसौ रसम हि रसो हि अयं अय आनन्दी हो आनन्दी बल जा स्वभाव जन कि प्रकार अर्थ वेटिकी को तो, तो आप याद यादोगे कम हम जब कमज अस् य याद कते शब्दे भा शब्द का प्रभाता न भूले तु याद, कम से कम याद <laughs> के कम कम मन्त्र का पाठ भूज्या भो याद करो भेद यादू याद ेटो डाटो ये सूत्र भूलेगे तु भेटना याद भूले वृद्धिराधी वृद्धि वृद्धि पठना आगे ढङ्गे पठना सृद्धिराधी सूत्र का याद्या भू ऊन को यादेन ऊन कापो देशे ठिक मंत्र का जो जब गुरु जो भेंट गया मंत्री दूसरी की सविल होती है यह समिति का नियम है उससे आब्ध वस्तु उसके याद होने से उससे आबद्ध वस्तु भेड़ याद आती है ये नियम कंबल याद आया का बहुत अच्छी है तो भेड़ याद आ जाएगी तो कंबल ऐसा मुद्दा नहीं आने न कुश विद्वान् से त उ विद्वान् हरि उी को विद्वान् उी को विद्वान् का मि को जानी को जानी को जानसमये विद्वान् क्या मतलब उसी को जानने वाला विद्वान उसी को जानता हुआ विद्वान उसी को जान करके विद्वान न नहीं उसी में भी वही बोलते न नहीं विवाह मृत्यु मृत्यु से नहीं करता, फिर तो है और कुछ और सब वो कैसा है वो आत्मा है सर्वत्र व्यापक आत्मा नम आत्मा को ीरम्ीर को अजर है होता है युवान सदा जीवन रे हो ऐसे को जानता जान विद्वान् मदू एक पार को सम्यक् ये, ये धन भगिमा सदी ते सदी वुखियो अको harave <Sessly> dilani <Sessly> <Sessly> <Sessly> natta davo sukha jamanike sati sukha ma किया